मैं एक महिला किसान हूं जो चार साल से ऑर्गेनिक खेती कर रही हूं। ऑर्गेनिक खेती के अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है रिटायरमेंट के बाद हम दोनों पति पत्नी सारा दिन खेत में ही रहते हैं लगे रहते हैं कोई लेबर नहीं मिलता ये भी सच है लेकिन जब उसके अंदर उपजाऊ शक्ति बनती है और उसके अंदर फल आता है या अनाज आता है तो उसको बेचने के लिए हमें बड़ी दिक्कत आ रही है लेकिन चलो कोई बात नहीं हम सोचते हैं अच्छा है मेहनत करते जाओ करते जाओ कभी तो इसका फल मिलेगा और मिलता है ऐसा मेरा मानना है लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं जितनी भी बहन YouTube पे या कहीं भी सुनी है मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं बहनों जब तक आप नहीं जागोगी अकेला आदमी नहीं कर सकता कुछ क्योंकि नारी देश का भविष्य है नारियां देश की जाग जाएं अगर तो देश स्वयं ही सुधरता चला जाएगा नारियां यदि मंगल गीत गाएं तो परिवार खुद ही बनता चला जाएगा और हम सब जो देखने वाली बहनें हैं ये संकल्प ले लें कि हम अपने मेकअप में से बचाएँगी लेकिन ऑर्गेनिक खाएंगी कपड़ा थोड़ा सस्ता पहनेंगी ऑर्गेनिक खाएंगी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर का खर्चा बचेगा इससे हमारा परिवार में अच्छा वातावरण होगा और ऑर्गेनिक खाने से ये सारी चीज़ें कौन कर सकती है एक नारी कर सकती है क्योंकि नारी जैसे चाकी का किला होता है अगर किला मजबूत है तो पाट घूमता है और आटा पिसता है गेहूँ चावल सब पिसता है अगर वो कमज़ोर कहीं से भी रहती है तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा वो किला तो नहीं उससे आटा पीसता है तो नारियाँ सुधर जाओ क्योंकि आपका सुधरने का टाइम आ गया बहुत फैशन हो चुका है बहुत पढ़ाई पढ़ाई हो चुकी खाली ये पढ़ाई भी कुछ नहीं है जब तक हम घर के सारे कामकाज नहीं सीखते हैं नारी तो हमारे प्राचीन समय में एक औषधि का केंद्र मानी जाती थी एक वैद्य मानी जाती थी क्योंकि रसोई घर के अंदर ही बीमारियाँ हैं रसोई के अंदर ही उसका इलाज है यदि नारी को यह पता है पेट में गैस बन गई काले नमक के साथ आजमाइन ले लो गर्म पानी के साथ पेट ठीक हो जाएगा तो इसलिए नारियों का सुधरना मेरे को ज़्यादा जरूरी लगता है मैं चार साल से जुड़ी हुई इस म अपने मंच के माध्यम से तो नारियों से आह्वान करती हूँ और दो कलिए का एक छोटा सा